ब्रह्म विचार त्रिजीवत क्रोष्ठु ये सूत्र विधि सूत्र है या संज्ञा सूत्र है अतिदेश सूत्र घटित अतिदम त्रिजंत जैसे रूप प्रातिपदिक क्या है क्रोष्ठु प्रथमा को क्या बना क्रोष्टावन ये बन गया था क्रोष्टा है ना आगे अव आएगा अवानी पर कुछ शब्दों को क्रष्टि आदेश होगा सर्वनाम स्थान पर में है किस सूत्र से संज्ञा क्या सूत्र सब को मालूम नहीं सर्वनाम स्थान करने वाले सूत्र क्या संज्ञा करेगा किसकी सूट सो आउट सुबुद्धि की सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी हैं है पर त्रिजवत् कृष्ठ से क्या आदेश होगा कृष्ठ स्थान के कृष्ठ अग्रे औ वहाँ ऋतों की सर्वनाम स्थानीय सूत्र लगेगा कोई कहा नहीं लगेगा कोई गि पर में है सर्वनाम स्थान पर में है उसके बात करेगा कौन सूत्र ऋदुषण रिदुसनस पूर्व सूत्र बात करेगा हैं? काल कैसे किया? वो कहता असम्बु सौ सुपर रहते और रहते रिदुसन सूत्र लगेगा बाद होगा तो उपदाद्रिका किस करना अब तिर कैसे करेगा दिना उपदाद्रिका उसमें कृष्ठ शब्द है क्या कृष्ठी शब्द है कहा अब त्रिन्द्रिज में कृष्टि शब्द आया अब त्रिन त्रिच त्रिचे, त्रिज प्रत्यांत त्रिजवत्त त्रिजवत होने के कारण पदा दीर्घ का हो जाएगा किसूत से क्या मान करके त्रिज प्रत्यांत अब त्रीन सर्वना स्थान परिच प्रत्याय होने से उपदा दीर्घ होगा सर्वना स्थान से असम्बु हो गया न नहीं हाँ ना अंत से उपदा दीर्घ न कार नहीं दीर्घ होने पर क्रो प्रातिपेदिकाली गुण हो गया रि को उपर हो गया क्या बन गया क्रोस्टर किस से ना क्रोस्टारो क्रोस्टारो बन जाएगा जो आने पर त्रिजवत होगा उपदा दीर्घ हो? कि से क्या रू बनेगा क्रोष्टार संबोधन में क्रोष्ठ शब्द को त्रिजवत आदेश होगा सुपर रात है असम्बु सर्व सम्बुद्ध में त्रिजवा तो नहीं होगा तो क्या बोलते हैं सरूप क्या लगेगा तो फिर क्या है क्रोष्ठ शब्द उसका सम्बुद्ध रूप बनेगा ए त्रिजवा त्रिज्वत तो नहीं होगा रूप बनेगा क्रोष्ठ अग्रे सु क्या शो तो लगे हृस्युण ऊ को हो जाएगा ओ फिर शव को विसर्ग हो जाएगा आ? क्या सो तो लगेगा क्या लगे सो तो रो बोलो किसका लोप होगा सु का लोप होने से क्या रहेगा हे क्रोस्टो क्या मानेगा बोलो तुम। हे तुम। हे क्रोस्टो बनेगा दिवचन में क्या बनेगा हे क्रोस्टारो आगे हे हाँ माने पर त्रिज तो होगा क्या बनेगा उपदा दीर्घ होगा क्या रु बनेगा क्रोष्ठा रम आगे क्रोष्टार के बाद त्रिजवत किस सूत्र से होगा त्रिजवत नहीं होगा सर्वनाम स्थान पर में है त्रिजवत नहीं होगा क्या प्रतिवेदिक है क्रोष्टु अगर क्या सूत्र लगेगा यार प्रथम है वो पूर्व समान उसको निषेध करेगा कोई निषेध करेगा दीर्घ हो जाएगा? जाएगा फिर सूत्र लग जाएगा तस्मा छो क्यार बनेगा तो क्रोष्टून बन जाएगा तृतीया तृतीया दिशी तृतीया दिशुचि कहा से अजाद तृतीया तृतीयादि विभति पर रहते विभाषा विकल्प से त्रिजवत हो जाएगा अजादिशु तृतीया दिशु क्रोष्टुर त्रिजवत कुष्टुर क्या भी होती है कृष्ण व त्रिजवत क्या भी होती कुष्टुर सचिव प्रथमा कुष्टुर त्रिज्वत त्रिजवत वी भा कृष्ण शब्द त्रिज्वत हो होगा विकल्प से त्रिजवा जब होगा तो प्राथिव क्या बनेगा अः ये ये समझ नहीं आ, आता है त्रिज्वत होने पर प्राति क्या बनेगा हाँ बोलो समझ में आता है तो बोलो आलस्य क्यों क्या शब्द बनेगा स्त्री आगे विभति क्या है आ, आ क्या करना है सत्रह क्या लगेगा ए सत्रह क्या लगेगा हाँ इकोश लगेगा ए संध्या है क्या इकोश लगेगा क्या रू बनेगा क्रोस्ट्रा गया ने पर क्रोस्ट्री त्रिज होगा होगा कैसे तो लगेगा सत्र क्या लगेगा आपको बोलते क्रिस्ट्री ये कौन स लगेगा क्या रू बनेगा क्रोस्ट्री आगे घसींगस में सत्र लग गया रित उत ष्टअ ऊ देखा नहीं पंचमी अंत से पर ऊ तो होगा गसिंगसि रिकार से पर घसी के अत रहेगा तो दोनों के स्थान पर ऊ देखा दे सो हो जाएगा क्रोस्ट्री के री घसींग दोनों के स्थान हो जाएगा उ क्या बन जाएगा क्रोष्ठुर क्या बनेगा ऊ होने पर पर से रपर हो जाएगा क्रोष्टुर बन गया आगे स है से हो गया अभी ये पदसंज्ञा है क्रोष्टुर पद संज्ञा है किस त्या सुधर हम सप्तिगत पद से पद संज्ञा होने पर संयुग अंत से लोप अंत में संयोग से लोप हो जाएगा किस लोप होगा सकार को सर दोनों को रात सस् रेप से पर सकार का लोप होगा संयुग्य रेफात संयुग्य सस्व स्य। लोप रेफा से पर संयोगांत स लोप होगा रात सस्य सूत्र नहीं होता तो सकार तो का लोप हो सकता किस सूत्र से क्या सूत्र तो सिद्धे सत्य आरम्भ नियमार्थ सकार का लोप सिद्ध था किस सूत्र से फिर आरंभ किया गया कौन क्या सूत्र ये नियम हो जाएगा सिद्धे सत्य आरम्भ नियमार्थ क्या नियम करेगा रेप से पर संवेगा तो लोप होगा तो सकार का ही होगा अन्य का लोप नहीं होगा आगे उर्क शब्द आएगा उर्क उर्क रेप से पर क वहाँ संयं तो लोप नहीं लगेगा रात स से नहीं होता तो वहाँ संयंत से लोप होकर के ककार का लोप हो जाता था उर्क शब्द आता है हाँ अभी रेप से पर समय लोप होगा तो किसका होगा सकार का है और किसका लोप होगा तो यहाँ सकार है, हैं? लोप हो जाएगा तो क्या बचेगा क्रष्टुर क्या बोलेगा ओ या ओ क्रष्टुर रेप को विसर्ग करने से क्या रूप बनेगा क्रोष्टु दीर्घ है ना क्या रू बनेगा क्रोष्ठ में या गस में क्रोष्ठु क्रोष्टु ओस पर क्रोष्ठी अग्र ओस क्या सो लगेगा यान कर देना सीधा है क्या सोते रहचा हाँ विभाषा तृतीया करके तो अभी चल रहा है आजादी पर रहते त्रिजीव होता है और एक पक्ष रहेगा क्रोष्ठी अग्र ओस यौन होगा किस सूत्र से हाँ ये सूत्र भी नहीं आते सबको जब बोल पूछते है तो बोलो आता है करके नहीं बोलना और नहीं आता है तो नहीं बोलना फिर कौन बोलेगा सोते सामान्य हमको आता है क्यों बोलेंगे और जिसको नहीं आता है बोलेगा क्रोस्ट्री हाँ। अगरे ओस यौन किस सूत्र से होगा क्या रूप बनेगा क्रोस्ट्रो हो अगरे आम ये विभाषा तृतीयादिश लगेगा त्रिजिव होगा किस सूत्र से प्रातिपेदिक क्या है कृष्ठ नहीं हुआ प्रातिपेदिक है क्रोष्टु विभाषा तृतीयादि स्वच्छ लगेगा तो कृष्ठी बनेगा क्या प्रातिपेदिक है लगने के पहले क्रोष्टु उकारांत है रस्व दीर्घ है ह्रस्व नद्या पर से नूट प्राप्त है क्या प्राप्त है क्या सूत्र विभाषा तृतीयादिशोची प्राप्त है हैं? देखो हर्षणोद्यापन का निकालो उसकी संख्या क्या है सात एक चौवन पर कौन है देखो सा ये विभाषा तृतीयादिशोची टांग टांगे घसी गस में लगा था लगा था ना नहीं वहाँ हर्षणोद्या पुनरुट प्राप्त था नहीं अच्छा हरि शब्द शंभु शब्द में हर्षण पर नोट लगा राम शब्द लगा था वहाँ विभाषा तृतीयाधीश प्राप्त था देखो ये इसका अवकाश है विभाषा तृतीयाधीश का अवकाश है जहाँ हर्षण पर नोट प्राप्त नहीं है कहाँ बताओ है जहाँ हर्षण नद्यापुर नोट का नोट प्राप्त नहीं है वहाँ ये सूत्र लगा था जहाँ हृषणोद्याप नोट प्राप्त नहीं है कहाँ है हाँ टांगे कैसे और कहाँ दे लगा लगाता जाओ सूत्र प्राप्त नहीं है हरे रामादे लगा था अन्यत्र अन्यत्रब्धावकाश एकत्र समावेश इसको क्या कहते तुल्य बल विरुद्ध तुल्य बल विरुद्ध किसको कहते मालूम अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाश एकत्र समावेश पहले आया था ना टिप्पणी में होगा नीचे नीचे है पुस्तक में हाँ ये याद रखना चाहिए ना अन्यत्र अन्यत्रब्धावकाश हो समावेश ये किसका अर्थ है तुल्य बल विरोध विप्रतिशत का क्या अर्थ तुल्य विप्रतिषधे परम कार्यम सूत्र का निश्चय विप्रतिशत का क्या अर्थ वृत्ति में क्या दिया तुल्य वाला विरोधे विप्रतिशत का क्या अर्थ हुआ तुल्य अतुल्य बल क्या कब है अन्यत्र लब्धावकाश दोनों का अवकाश अन्यत्र मिलने के बाद एकत्र समावेश आम आने के बाद यहाँ कृष्ण शब्द उकर है आगे आम रसन नोट प्राप्त है हैं देखो सबको बोलते नहीं रसन नोट प्राप्त है कहते समझ में आ गया इतना क्या हाँ हाँ करेंगे चुपचाप बैठो आराम से ऐसा नहीं उत्तर देना एकाग्रता हो ठीक समझ में आएगा ये लघु कम को इसे नहीं समझना धीरे धीरे कैसे स ये कहते लोहे की चना है कैसी चना मालूम है लोहे की दांत है किसको तोड़ने के लिए हाँ <laughs> थोड़ा एकाग्र ही कर बैठो समझ में आएगा दिमाग में आएगा? अब भी देखो तुल्य वाला विरोध हो किसको कहते कितने व्यक्ति की याद है बताओ ये देखो चार पाँच गो याद है आपको याद है बोलो है यही शब्द याद तुल्य बला विरुद्ध शब्द तुल्य बला विरुद्ध किसको कहते हैं क्या माल भाई माल भाई है क्या है? मालूम ने हाथ की उठाया हाथ उठाया था ना हाँ कौन किसको याद है हाथ उठा फिर तुल्या बला तो किसको कहते है अच्छा क्या चाहते बोलो एकत्र हाँ युगपत्र प्राप्ति हो जाए ठीक पुस्तक में युगपत्र प्राप्ति है क्या हाँ ठीक है अन्यत्र अन्यत्र लब का आशय और एकत्र युगप एक साथ प्राप्ति युगपत्रावेशता है एकत्र योगपथ प्राप्ति ये हो गया तुल्य वाला विरुद्ध है क्या होता है विप्रतिषेध है परम कार्यम तो इसमें पर कौन है विभाषा तृतीयादि सूची पर है पर उनसे क्या होना चाहिए त्रिजीवत होना चाहिए क्या होना चाहिए नित्य विकल्प से त्रिजीवध होना चाहिए यहाँ के भारती के नुम चिर त्रिजवध भावेभ्यो नुट पूर्वि प्रतिषेधे नुम चिरा त्रिजवद भावेभ्य भावे एक नुम दूसरा है अचिर तृतीय है त्रिजीवद भाव अचिर ऋत एक सूत्र आएगा और इकोजीवत से नूम प्राप्त है नूम आएगा आएगा और त्रिजद्ध भाव होता है त्रिजवत्कृष्ट कितने हो ये? नूम अचिरऋत त्रिजोदभाव ये तीनों से पूर्व विप्रतिषेधन नूट जहां पर बलवान होता है उसको कहते विप्रतिषेध परम कार्यम पर विप्रतिषेधन किंतु कहीं कहीं विप्रतिषेधे परम का इष्टम अथवा पदच्छेद निकालते अपरम पूर्व बलवान हो जाएगा कहीं कहीं विप्रतिषेधे है परम कार्यम परम मतलब बाद में आने वाला अपर कहेंगे तो क्या होगा पहले आने वाले परम का इष्टम करेंगे तो कहीं कहीं पूर्व बलवान होता है किंतु कहाँ पूर्व बलवान हो गया कैसा पता चलेगा अपने मन से कहीं पर बलवान माने कोई पूर्व को माने तो विवाद होगा ना नहीं रूप कुछ बने नहीं मैंने आपसे तो झगड़ा लग जाएगा लगा झगड़ा होता है ना नहीं है ना नहीं होता है हाँ लघु कौंधी विचार करे झगड़ा हो तो कोई बात नहीं विचार करें लघु कौंधी रूप बनाए आपस में मिल करके क्या सूत्र लगेगा क्यों नहीं लगेगा वो क्यों नहीं लगेगा ऐसे प्रश्नोत्तर करो तो थोड़ा निकल न्याय मजबूत होता है आपस में विचार करके ये सत्र क्यों नहीं लगा है ये क्यों ये सत्र क्या करता है जब जहां सम मिला प्रसंग और पहले सूत्र को सोचे यहां क्यों नहीं लगता है और रूप लिया सीधा कृष्ठा बन क्या सूत्र लगा एक क्यों लगा अकस्वण दीर्घ क्यों नहीं लगा अकस्मण दीर्घ प्राप्त है नहीं कृष्ठ अगर आने पर क्यों प्राप्त नहीं? नहीं अके नहीं आ, पर में शबनज नहीं।, नहीं हाँ ऐसा है। पहले तो तह के बाद में शब नज नहीं है ऐचे क्यों नहीं लगा हैं ठीक है परमे अज है हाँ यह हो गया पूर्व बलवान होगा तो उसको कहते पूर्व विप्रतिषेध प्रतिषेध कहीं कहीं पूर्व बलवान होगा जहाँ कहाँ कहाँ पूर्व बलवान होगा इसको भारती का ने छोटे छोटे भारतीय बना दिया कोई चिंता करना नहीं कहां पूर्व बलवान होगा भारतीय कार्य ने वार्तिक मनाया ये पहले वार्तिक आया और आगे भी वार्तिक आएंगे तो जहां पूर्व बलवान होता है यहां भी प्रतिशत परम कार्य का अर्थ करना पड़ेगा का? अपरम कार्य यहां पूर्व बलवान होगा परम बलवान हो तभी तो भी ये वार्तिक से भाव को बाध करके नूम हो जाएगा त्रिजवद्भाव किस सूत्र से प्राप्त है और नोम किससे प्राप्त नोट किससे प्राप्त है किसे अर्स हो क्या नहीं क्या रूत पर कौन है यहाँ कौन होगा क्या सूत्र लगेगा नोट हसनाध्याप नोट होगा पूर्व या पर बलवान हुआ पूर्व बलबान हुआ तो इसको कहते पूर्व प्रतिशत यहाँ त्रिजवत भाव को बाध करके क्या हो जाएगा नोट हो जाएगा क्रोष्टू अगर आम नोट होगा और आगे नामी चल गया सूत्र दीर्घ हो जाएगा संध्या नामी से दीर्घ से क्या रूप बनेगा क्रोष्टू नाम क्या बनेगा क्रोष्टू नाम बनेगा <coughs> त्रिजवाद हुआ यहाँ नहीं हुआ सप्तम एक वचन में त्रिजवाद होगा किस सूत्र से कृष्ण त्रिजीव तो हो गया कृष्ण बने आगे क्या भी होती गी क्या है हाँ क्या सूत्र लगेगा क्या सूत लगेगा बोलो पीछे वाले जोर से बोलो गी क्या सूत्र हाँ घी पर होने से रितो गी सर्व नाम स्थान है यो गुण हो जाएगा गी होने से गुण से री को क्या होगा पर रोज आर, आर क्रोष्टर अगर ई क्या बनेगा गया रूपो उपधा दीर्घ कि सूत्र से होगा नहीं, नहीं। होगा नहीं। अब तीच नहीं लगे क्यों नहीं लग गया? अच्छा सर्वस्थान नहीं अब गुणों कैसे हो गया गी है सूत्र में घी रितो गी सर्व नाम स्थान घी होने पर गुण हो गया गुण हो गया तो रूप क्या बन गया क्रोष्टर ईस में क्या बनेगा क्या बनेगा ओस क्रुष्ट त्रिजवत ओस यण कर दो क्रुष्टो हो हाँ अभी ध्यान देना त्रिज्वत कहाँ कहाँ नहीं हुआ पहले कहाँ नहीं हुआ बताओ टा मैं पहले त्रिज्वत कहाँ नहीं हुआ एक बोलो एक सम्बुद्धि में हुआ अ तो सर क्या बोलते हो त्रिज्वत कहाँ नहीं हुआ सम्बुद्धि में क्या रूपाना दूसरा रूप क्या है समबुद्धि में दो रूप नहीं आ क्या रूप निजवत हुआ है नहीं हुआ दूसरा त्रिजवत कहाँ नहीं हुआ सस में क्या क्या रूप बना क्रोस्टून है क्या क्रोस्टून आगे त्रिजवत कहाँ नहीं हुआ भयाम आदमी नहीं हुआ और भयाम भी से हो गया और आम में त्रिजवत हुआ हाँ वहाँ क्या बात कर लगा बोलो सब बातियों बोलो हाँ थोड़ा लंबा कर बोलो सब बोलेंगे नोमा चिरा त्रिजवत भावे ब्यो हाँ बहुत लोग याद नहीं है याद है नहीं ना हाँ याद करना याद है क्या बोलो नीज महेंद्र बोलो नोट आगे विपरीत ना हाँ छोड़ दिया क्या है बोलो ना और और कहाँ है हुआ सप्तमी बहुचन में गीमा नहीं, आर नहीं हुआ गी हाँ हलादि में त्रिजवत भाव हुआ सु में नहीं हुआ नहीं हुआ देखो देखो सुमे हुआ सु पर रहते त्रिजवत भाव हुआ नहीं हुआ किस सूत्र से वो तो त्रिजवत कुदी से क्या मंत्रो अभी रूप अब्ना भ्याम आदि क्या बनेगा क्रोष्टुभ्याम क्रोष्टु क्रोष्ठुभ्य क्रोष्टु और सप्तमी में क्रोष्टु अभी पहला रूपये बनेगा क्रोष्टा और में क्या बनेगा त्रिजव तो नहीं होगा तो एक रूपये हाँ नित्य त्रिजवधे क्रोष्टा क्रोष्टा रो इति हे हे हे इति क्रोष्टारम क्रोष्टारम हाँ। यहाँ दो रूपये विभाषा तृती सोची एक ए तो क्रोष्ट्रा बन गया और क्या बनेगा क्रोष्टुना शंबु साधु जैसे बनता है काला ये था वो कारण तो क्रोष्टा क्रोष्टुना आगे आगे तो क्रोष्ठ वे क्रोष्ठे क्रोष्ठ वे क्या है क्रोष्टु नहीं आता सो बोलो हाय ग्रो भ्याम कैसे क्रोष्टु और दूसरा क्रोष्ठो क्रोष्टो आगे क्रोष्ठो भ्याम इति पंचमी आगे हाँ यहाँ क्रोष्ठो एक रूपे दूसरा रूप क्या बनेगा क्रोस्टो हो आम में कितने रूपये बनेगा क्रोस्टू नाम एक रूप त्रिजवा तो होगा तो नहीं सप्तमी क्वेश्चन में क्रोस्टरी त्रिजवा तो नहीं होगा तो क्रोस्ट क्या सोच ले गया अच्छा घे क्रोस्ट आगे उसमें क्रोस्टो हो और क्रोस्टो क्रोष्टु में क्या सू लगता है एक में है? से आदर्श प्रत्येक हो जाएगा <coughs> अभी आजादी भी होती क्या रूप ना सो में क्या बना पहले बोलो क्या बना क्रोष्टा क्या बना, बना? सम्बुधि में क्या बना अब में क्या बना सच में क्या बना त्रा में क्रुष्ट क्रष्टुना त्रिजवध नहीं होगा तो क्या रोग बनेगा तृतीय में कृष्णुना चतुर्थ में पंचम में कृष्ठ ओस में आम में घ नहीं क्रोष्टू नाम सप्ताह में गोड़ाई। क्या गोड़ाई। गोड़ाई। नहीं त्रिजवा जो हो नहीं होगा मैं पूछ रहा हूँ क्रोस्ट क्या है हाँ नहीं आता है क्रोस्ट उसमें क्रोस्टो हो अभी फिर एक बार बोलना शुरू से गलत नहीं करना सब बोलना हाँ क्रोष्टा क्रोष्टार साठी बोला फिर क्रोष्टू गर् बोलते हो ओस में दो बार दो रुपए ये जो रूपा बोलते हो ना किसी में विसर्ग नहीं सब चार रुपए एक प्रकार रहता है त्रीजी बात तो हो नहीं हो गश में उसमें दो दो चार रुपए एक ही प्रकार कोई सुनेगा तो एक उसर, एक रूपये को चार बार सुनेगा अलग अलग रुपए बोलो सची होती देखो क्रोस्टू विसर्ग है क्रोस्टू क्रोस्टो दो रुपये अलग है अब दोनों में क्रोस्टो क्रोस्टो क्रोस्टो क्रोस्टो चार रुपए से ही होता है पहला रुपए क्या है क्रोस्टू दूसरा रुपए हाँ विसर्ग है था हाँ क्रोस्टू ऐसा भी को बोलो क्रोष्टो हो क्रोष्ठो हो क्रोष्ठो क्रोष्ठ क्रोष्टो नहीं क्रोष्ठो हो क्रोष्ठावष्ट में आएगा क्या क्रोष्टावो कोई बोलते क्या बोलना क्रोष्ठो हो फिर बोलो षी क्रोष्ठ इति ष्ठी सबते ही बोलो हाँ उसका रूप नहीं विसर्ग छोड़कर बोलते विसर्ग बोलो क्रोस्टरी क्रोस्ट देखो विसर्ग बोलने के लिए क्रोस्ट्रो क्रोस्टो बोलो वो लंबा कंसर नहीं होता है क्रोष्ठ क्रोष्ठ अंत में हो आएगा क्रोष सप्तमी एक वजन में बोलो ये तो विसर्ग पहले से नहीं आता है नहीं बोलते पंच बोलो क्रोष्टू क्रोष्टो वो, वो क्या कलम बात करते विसर्ग बोलना सब नहीं बोलते वो पुराने लोग भी नहीं बोल पाते नया लोगों को क्या दे देंगे क्या बोलना षी बोले एक बजू क्रोष्टो मतलब हाँ फिर एक बजे में बोलो हो फिर क्रोष्रो पर क्रोष्रो सप्तमी आगे पक्षे हला दूच संभव हु शब्द है क्या सोते हु निद्रा को तोड़ने के लिए निद्रा नींद निद्र किसको लगती है तो चल जाएगा रूप आए तो नहीं आए तो नींद लगेगी हु गंधर्व का नाम है विसर्ग रहेगा विसर्ग रहेगा और आजादी भी होते आने पर क्या करना कर देना और कोई कार्य नहीं दीर्घ है <coughs> संबोधन क्या बनेगा हे हो हो क्या बने य बोलो हो बोलो हूहोहो क्या कर फिर बोलो इत प्रथमा है क्या हो हो अमी अमीरपुर हो जाएगा ना अमीरपुर नहीं होगा हो हो अगेरे हम अमीरपुर होगा हाँ हो होम बोलो हो होम हो हो षी क्या मैंने पर षठी बोलो हो, हो, हो क्या बनेगा? वाह, षी कह माना आगे शब्द अति चमु चमुए सेना चमुम अतिक्रांत तो अति चमु है अति चमु चमुशद स्त्रीलिंग है दीर्घ तो होने से नदी संज्ञा अति तो पुरुष पुलिंग है किंतु तो भारतीय लग जाएगा प्रथम लिंग ग्रहण हम चो तो नदी संज्ञा हो जाएगी तो नदी कार्य विशेष होगा नदी कार्य होने से पहला क्या सोच लगता है अम्बार्थ नदी और हसु उसके बाद क्या सोच लगता है आगे? गे में। लगता है गे राम में। नदी संख्या के कार्य है आ, गे राम। एक छोटी पहला संबोधन संबुद में क्या बनेगा हे अति चमू हस्व होगा हे अति चमू और और नदी गे गे में क्या बनेगा है hey, गे में क्या बनेगा आठ नदियाँ आठस वृद्धि क्या रो बनेगा अति चम्बई गति चमुआ अति चमुआ बनेगा में क्या बनेगा अति चमु नाम अंगी में क्या बनेगा अति चमवाम गेर आम नदी आम नहीं आम हो जाएगा अति चमुआम बाकी और कोई कार्य नहीं हो बोलो शुरू से प्रथा एक वचन क्या बनेगा विसर्ग रहेगा या हो जाएगा अति चमोह बोलो अति चम हाँ अति अति अति अति चम हाँ बोल पीछे बारे बोलते नहीं चतुर्थी बोलो अति चम म बीस जाते समय दीर्घ वृषक हो जाता है क्या अति चम्बा विसर्ग बोलो पंचमी बोलो अति चम्बाह आगे है खलपु शब्द है खलम पुनातिति खलपू पुना खलपु शब्द में उन्त है स्त्रीलिंग नहीं नदी नहीं विसर्ग होगा खलपु क्या बनेगा रूप खलपु औ आने पर क्या बनेगा खलपु अच्छा ये सूत्र लगेगा संबोधन में खल, खल, ल, ल, क्या बनेगा संबुद्धि में खलपु नहीं खुरा क्या बनेगा हे हे खु क्या बने बोलो हाँ खल पू नहीं करना खल पु तीन अचे कितना चे प्रथम क्वेश्चन क्या बनेगा खाला क्या बने बोलो जोर से फिर बोलो है संबोधन में हाँ ये हो गया खल पु बनेगा औ आने पर खलप वगैरह औ पहले इकोणिच से अन्न प्राप्त है उसके बाद करेगा प्रथम पुरुष हैं प्रथम पुरुष प्राप्त है उसके बाद निषेध कौन करेगा दीर्घा जस फिर क्या प्राप्त हुआ एकोणिचरा प्राप्त होने के बाद उसके बाद ये सूत्र लगेगा यहाँ लगेगा अच्छे सुन धा तो भुवाम यो रूबम प्राप्त हो गए हैं क्या सूत्र प्राप्त है बोलो सूत्र याद है सौ को बोलो हाँ याद जिनको नहीं पता चल जाता है बोलो फिर एक बार बोलो याद नहीं ना आपको जगमन हाँ सुन सुन कर नहीं होगा रटना पड़ता है पुस्तक बिना रटे ख्याल सुन सुन बोलना नहीं होगा बोलो हाँ यह नहीं <laughs> <laughs> ये कितने लोग इसमें फैल हो जाएंगे बोलो सतरा बोलो ठीक बोला था हाँ ये यंग प्राप्त है उभंग प्राप्त है गा गा। ये पु, पु, पु, पु, पुण्य पावन धातु है, उत धातु है। उन्त धातुओं से यहाँ प्राप्त था उभंग प्राप्त था उसके बाद करेगा ऐ रनिकाचो संयोग पूर्व से बात करेगा है यवनांत धातु तो लगेगा ये यवनात धातु है, यहाँ लगेगा ओहो सुपी धातु अवय संयोग पूर्व न भवती उ वर्णस तदंतो यो धातुष तदंतिकाचो अंग सियादचि सुपी हाँ ये वो सुपी में सुपी ग्रहण कर दिया ये रनिकाच स्वयं पूर्व से सुपी नहीं था ये रनिका चयपूर्व से क्या पर में क्या चाहिए आजादी प्रति किन्तु सुपर रहते करेगा किंतु और बाकी समान है एरनिका स्वयं पूर्व के बाद धातु अवयव स्वयं पूर्व न भाई उबरना उबर न हो धातु अवयव स्य नहीं हो तदंत धातु पू में उ है उसके उ के पहले क्या बनना है हाँ बोलो ये देखो सम नहीं बोलते उ के पहले क्या बनना है नहीं बता पाने मतलब एकाग्रता नहीं उ के पहले क्या बने सयोग नहीं तो संयुक्त पूरा नहीं से उबरण्त धातु कौन हुआ है खलपु नहीं पु उबरण्त धातु कौन है फू? फू? तदंत तदंतयो धातु हो गया उ तदंतस्य तदंत कौन है खलपु उ है खलपु में उंत धातु कौन हो गया उ तदंत अंग कौन है खलपु तदंत्य अनेका चे कितना चे अनिकाचो अंगस्य यौन सियाद अची सुपी अजादी सुप रहते औ प्रत्ये है सुप हे है। तो यहाँ यौन हो जाएगा खलपु अगर औ कर बनेगा खलपु क्या बनेगा हाँ सरल है ओम नेता बसा